पातंजल योग प्रदीप विराम समाधिपाद सूत्र अठारह विचार अनुगत समाधि स्थूल भूतों से परे तन्मात्राओं तक सूक्ष्म भूतों की सूक्ष्मता का तारतम्य चला गया है इसी के अंतर्गत सारे सूक्ष्म लोक हैं जो वास्तव में सूक्ष्म अवस्थाओं के ही नाम हैं सत्व की स्वच्छता के कारण वे अवस्थाएं संकल्पमयी और आनंदमयी होती हैं किंतु सात्विकता और सूक्ष्मता के अनुसार ही इस संकल्प और आनंद में भी भेद होता है इसमें दो प्रकार का अनुभव होता है एक वह जो भौतिक विज्ञान से सर्वथा विलक्षण होता है इसको अपरोक्ष ज्ञान कहना चाहिए दूसरा वह जिसमें चित्त भूमि में समय समय पर संचित हुए धार्मिक तथा सात्विक संस्कार वृत्त रूप से उदय हो जाते हैं इनको सात्विक दृश्य कहते हैं ये साधकों के अपने अपने काल्पनिक रूप में प्रकाश में आकृति में प्रकाश आभा जैसे प्रकट होते हैं वास्तव में तो चित्त ही इन सात्विक संस्कारों से प्रेरित हुआ इन प्रकाश में आकार वाली वृत्तियों में परिणत होता है यथा क्षीण वृत्ते अभिजात से व मणिर्गृहित ग्रहणग्राह्यषु तस्थ तद जनता समापत्ति राजस वृत्ति रहित स्वच्छ चित्त की उत्तम जाति अति निर्मल मली के समान ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य विषयों में स्थिर होकर उनके तन्मय हो जाना उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाना समापत्ति है किंतु साधक को इस बात का तनिक भी भान नहीं होता है वह उनको यथार्थ ही समझता है और उनके साथ भौतिक दशा से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से व्यवहार बातें इत्यादि कर सकता है शत्रु की स्वच्छता के कारण चित्त का इस समय का सारा व्यवहार सत्य और निर्मल होता है इन अनुभवों को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए किसी पर भी प्रकट न होने देना चाहिए इन दृश्यों को दृष्टारूप से देखता रहे आसक्ति न होनी चाहिए कोई कोई साधक इसके आरंभिक अवस्था को पाकर इतने विस्मित हो जाते हैं कि अपने को कृतकृत्य क्रिट समझने लगते हैं और अपने इष्ट मित्रों पर प्रकट करने लगते हैं कि हमको अमुक देवता अथवा देवी के दर्शन हो गए हैं इससे सर्वसाधारण में तो वे सिद्ध प्रसिद्ध हो जाते हैं किंतु अंदर से उनकी उन्नति रुक जाती है और आगे का मार्ग बंद हो जाता है इस प्राप्त की हुई प्रतिष्ठा और अभिमान के खोए जाने के भय से किसी अनुभवी पथ दर्शक के आगे का मार्ग पूछने में भी संकोच होने लगता है इस दूसरी भूमि वाले के लिए ही विशेषकर योग दर्शन में इस प्रकार चेतावनी दी गई है स्थानुपनिमंत्रणे संगणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात स्थान वालों के आदर भाव करने पर आसक्ति लगाव और अभिमान घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से फिर अनिष्ट के प्रसंग का भय है ऊंची कोटि के साकार उपासक भक्तों का निर्मल स्वच्छ चित्त उनके अभिमत एक निश्चित प्रकाश में आकार वाली वृत्त के रूप में स्वेच्छानुसार परिणत होने का अभ्यस्त हो जाता है यह एकाग्रता की परिपक्व अवस्था परिपक्व वैराग्य और दृढ़ निष्ठा से होती है जो योगी इसी विचारानुगत समाधि के आनंद में आसक्त हो जाते हैं और आगे बढ़ने का यत्न नहीं करते वे शरीरांत होने पर अपनी भूमि की परिपक्व अवस्था के अनुसार ही किसी दिव्यलोक के आनंद को एक लंबे समय तक भोगते रहते हैं यह लोग एक प्रकार से सूक्ष्मता की सात्विक अवस्था ही है इनकी मिश्रित संज्ञा स्वर्गलोक चंद्रलोक तथा सोमलोक है और उनका मार्ग पित्रयान अथवा दक्षिणायन के नाम से उपनिषदों में बतलाया गया है किंतु इसको हमारी पृथ्वी से बाहर दिखलाई देने वाले इस भौतिक चंद्रमा को न समझना चाहिए यह इस स्थूल जगत के अंदर सूक्ष्म जगत है वहाँ के आनंद की अपेक्षा इसको स्वर्ग सोम अथवा चंद्र नाम दिया गया है और वहाँ का मार्ग भी बहिरमुख गति वाला नहीं है किंतु अंदर को जाने वाला है क्योंकि ध्यान की अवस्था में अंतर्मुख होते हैं न कि बहेमुख सूक्ष्म जगत सूक्ष्म शरीर के सदृश इस स्थूल जगत के अंदर होना चाहिए न कि बाहर देखो विभूति सूत्र 36 के विशेष वक्तव्य संख्या दो में